वाणी से उच्चारण नहीं हो रहा होगा लेकिन मन में ओम पिताजी अंदर लेते समय करना है और श्वास बाहर निकालते समय केवल पिताजी अथवा माता जी तीन मात बार ओम का उच्चारण के काल में मंत्रों का प्रयोग करते समय मंत्रों के माध्यम से ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करते समय कोई ना कोई संबंध हमें ईश्वर के साथ बनाए रखना चाहिए पिता पुत्र का संबंध अथवा माता पुत्र का संबंध गुरु शिष्य का संबंध जब ध्यान के काल में हम स्तुति प्रार्थना उपासना के साथ साथ ईश्वर के साथ कोई ना कोई संबंध बनाए रखते हैं तो इससे क्या लाभ होता है ईश्वर में प्रीति उत्पन्न होती है ईश्वर से मांगने में उत्साह होता है निर्भयता की प्राप्ति होती है और यही संबंध जब व्यवहार काल में हमें याद रहता है तो व्यवहार काल में कोई आपत्ति संकट दुख कष्ट कलेश आने पर हम ईश्वर की शरण में जाते हैं जैसे छोटा बालक है अथवा संतान होते हैं उनके ऊपर कोई संकट आ जाए आपत्ति आ जाए तो वो भागते भागते किसके पास जाते हैं माता पिता इसी प्रकार से यदि हमारा व्यवहार काल में भी ईश्वर के साथ संबंध बना होगा और हमारे ऊपर कोई संकट आपत्ति दुख कष्ट आएगा तो हम ईश्वर की शरण में जाएंगे ईश्वर के सामने अपना दुख कष्ट कलेश बताएंगे और ईश्वर से उस उसके दुख उस दूर दुख को दूर करने का उपाय मांगेंगे ईश्वर हमारे पिता है ईश्वर हमारी माता है हम ईश्वर को पिता के रूप में किस रूप में देखते हैं जब हम पिता बोलते हैं तो उस समय हमारे मन में क्या भाव बनता है जब हम ईश्वर को माता कहते हैं तो उस समय हमारे मन में क्या भाव बनता है यदि हमने ईश्वर को माता पिता के रूप में विचारा नहीं है और विचार कर निश्चय नहीं किया कि ईश्वर इस रूप में माता पिता है तो केवल पिता अथवा माता बोलने से वो भाव नहीं बनेगा जो बनना चाहिए जैसे कोई अनजान व्यक्ति आपके सामने आ जाए तो उसको देखकर आपके मन में कोई उससे संबंधित भाव या विचार या स्मृति उत्पन्न नहीं होगी परंतु कोई परिचित व्यक्ति आ जाए कोई आपका मित्र है उसको देखते ही आपके मन में उससे संबंधित भूतकाल की स्मृतियाँ विचार उत्पन्न हो जाएंगे कि इसका नाम ये है ये ये काम करता है इसके अंदर ये विशेषताएं हैं इसको कहते हैं भावना उस परिचित व्यक्ति के व्यवहारों को क्रियाकलापों को गुणों को विशेषताओं को हम जानते हैं इसलिए उसको देखते ही भावना बन जाती है कोई नया व्यक्ति है उसके संबंध में हम कुछ नहीं जानते तो उसको देखकर कोई भावना बनती नहीं इसलिए ईश्वर को तो जब हम पिता या माता के रूप में पुकारते हैं तो उस समय हमारी कोई भावना बननी चाहिए और उसके लिए हमें विचार करना पड़ेगा निश्चय करना पड़ेगा हमें परमाणु से यह सिद्ध करना पड़ेगा कि ईश्वर हमारे पिता है माता उससे हम ईश्वर के माता पिता स्वरूप को समझने का प्रयास करेंगे परमाणु के माध्यम वेद के अंदर ईश्वर को माता पिता के रूप में कहा गया है तुम ही नहा पिता वसो तुम माता शतक प्रतो बित सुमनम की मे जीवात्मा कह रहा है कि हे परमेश्वर आप ही हमारे पिता हैं माता हैं। इसलिए हम अध इसलिए हम आपकी प्रसन्नता चाहते हैं अथवा आपसे सुख की प्रार्थना करते हैं बालक माता पिता की प्रसन्नता चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि माता पिता दुखी रहे कष्ट में रहें इसलिए वो उनको सुख देने का प्रयास करते हैं और बालक ये भी चाहते हैं कि हमें माता पिता से सुख सुविधाएं मिले माता पिता हमारी इच्छाओं को पूरी करें और माता पिता बालक की इच्छाओं को पूरी कब करेंगे जब बालक माता पिता के अनुशासन में चले। अन्यत्र भी वेद में कहा है यो नहा पिता जनिता यो विधाता धामानी वेद भुवनानी विश्व। ये जजुर्वेद का मंत्र है जो हमारा पिता है जो हमारा उत्पादक है जो विधाता है सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है धामानी वेद भुवनानी विश्वा जो सभी नाम स्थान जन्मों और लोक लोकांतों को जानता है आर्य विघन में भी एक मंत्र दिया है ऋषि दयानंद जी ने अदिति ही त्योग अदिति अंतरिक्षम अदितिर्माता स पिता सपुत्र है इस मंत्र में ईश्वर को माता भी कहा है और पिता भी कहा है एक मंत्र और आता है तम पिता असी नहा तम वयस्कृत तव जामयो वयम आप हमारे पिता हैं वयस्कृत आप आयु को देने वाले हैं तब जाम जीवात्मा कह रहे है कि हम आपकी संतान है जामी कहते हैं संतान है। तो इस प्रकार से शब्द प्रमाण से सिद्ध हो गया कि ईश्वर हमारे माता है पिता है परंतु कैसे है किस रूप में है यह अभी स्पष्ट नहीं हुआ जिज्ञासा बनी हुई है तो अब अनुमान प्रमाण से हम ईश्वर के माता स्वरूप पिता स्वरूप को और समझने का प्रयास करें लोक के अंदर लौकिक माता पिता को संतानों के माता पिता कहे जाते हैं क्योंकि वो संतान को उत्पन्न करते हैं उनको जन्म देते हैं उनका पालन पोषण करते हैं अब यहाँ पर यह विचार करना है कि क्या लौकिक माता पिता ने संतान के शरीर का निर्माण किया क्या लौकिक माता पिता ने संतान के शरीर को बढ़ाया क्या लौकिक माता पिता ने संतान के शरीर का पालन पोषण किया बालक का जो निर्माण होता है शरीर के अंदर माता पिता को कुछ नहीं पता होता कि वो शरीर उसके शरीर का निर्माण कैसे हो रहा है वो बढ़ कैसे रहा है और जिन तत्वों से बालक के शरीर का निर्माण होता है उन तत्वों को भी कौन उत्पन्न करता है ईश्वर पृथ्वी से औषधिया उत्पन्न होती हैं। औषधियों से अन्न उत्पन्न होता है अन से वीर्य उत्पन्न होता है और वीर्य से शरीर की उत्पत्ति होती है तो इन सभी पदार्थों को उत्पन्न करने वाला ईश्वर है इन पदार्थों का स्वामी ईश्वर है शरीर को बनाने वाला ईश्वर है शरीर को पुष्ट करने वाला बढ़ाने वाला ईश्वर है और फिर जब बालक संसार के अंदर आता है और ये कहा जाता है कि माता पिता उसका पालन पोषण कर रहे हैं परंतु यदि हम सूक्ष्मता से विचार कर रहे हैं आध्यात्मिक दृष्टि से कि माता पिता जो बच्चे का पालन करते हैं वो ईश्वर के दिए हुए साधनों से ईश्वर के दिए हुए ज्ञान विज्ञान से ईश्वर के दिए हुए सामर्थ्य से कर पाते है यदि ईश्वर भी उनको सामर्थ्य ज्ञान विज्ञान साधन ना देते तो वो मा वो बालक का पालन पोषण नहीं कर सकते तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि ईश्वर जीवात्माओं का वास्तविक माता पिता है अब कुछ कुछ समझ में आया कि ईश्वर कैसा है माता पिता अब और ईश्वर के माता पिता स्वरूप को समझने के लिए हम उपमान प्रमाण का आश्रय लेंगे उपमान प्रमाण का प्रयोग होता है किसी विशेष गुण की किसी विशेष कर्म की उपमा देकर उस पदार्थ को समझा जाता है जैसे पहले भी उदाहरण दिया था किसी ने नील गाय कभी देखी नहीं है उसको नील नीलगाय को पहचानना है वो जंगल के अंदर गया और उसको नील गाय को पहचानना है कि नील नीलगाय कैसी होती है उसने नील नीलगाय कभी देखी नहीं आपने भी ईश्वर को पिता के रूप में समझना है कि पिता कैसे ईश्वर पिता के रूप में कैसा है कैसी क्रियाएं करता है तो उसको बताया जाता है कि जैसे गाय होती है वैसे नील नीलगाय होती है यह उसको बता दिया किसी ने बताया उसने गायों को भी देखा था नील गायों को भी देखा था और जिसको बताया जा रहा है उसने केवल गाय को देखा है उसने नील नीलगाय को नहीं देखा और बताने वाला किस आधार पर कह रहा है कि जैसी गाय होती है वैसी नील नीलगाय होती है वहां पर वो एक गुण ले रहा है केवल ऐसा बताया जाता है कि जैसा गाय का मुंह होता है वैसा ही नील गाय का मुंह होता है वो जंगल में जाएगा जिस प्राणी का मुख गाय जैसा देखेगा उसको निश्चित कर लेगा कि ये नील गाय है और भी उसकी चार टांगे होती हैं, पूछ होती है पर यह विशेष धर्म है इस विशेष धर्म के आधार पे वो निश्चय कर लेगा कि नील गाय है चार पशु वाले प्राणी तो और भी मिलेंगे जंगल के अंदर परंतु ये ही गाय है ये किस आधार पे निश्चित करेगा जब वो ये देखेगा कि इसका मुंह गाय जैसा है अब ईश्वर को हमें समझना है कि ईश्वर माता पिता के रूप में कैसे माताएं बालक को सुलाती हैं छोटा बालक होता है उसको सुलाती हैं और प्रातःकाल उसको उठाती हैं कभी कभी बालक देर से उठता है स्कूल में जाना होता है तो उसको जल्दी उठाया जाता है स्कूल में देर हो जाएगी जल्दी सुलाया जाता है कि जल्दी सो जाओ इसी प्रकार से ईश्वर भी जीवात्माओं को सुलाता है और उठाता है कैसे सुलाता है नींद कब आती है जब शरीर के अंदर और मन के अंदर तमोगुण की प्रधानता हो जाती है तब नींद आती है और ये तमोगुण की प्रधानता ईश्वर की व्यवस्था से होती है और जब अंधकार होता है तब भी निद्रा में सहायता मिलती है तो ईश्वर रात्रि को करके शरीर के अंदर मन के अंदर तमोगुण को प्रदान करके उस जीवात्मा को सुला देता है और उठाता कैसे है जब रात को वो सो जाता है शरीर की थकावट दूर हो जाती है तो फिर प्रातःकाल ईश्वर की व्यवस्था से शरीर के अंदर मन के अंदर सतगुण भर जाता है और सतगुण के उभर जाने पर वो जीवात्मा क्या है जाग जाता है नींद जाती है उसकी फिर लेटने की इच्छा नहीं होती जैसे माताएं बालक की शुद्धि करती है उसने मलमूत्र कर दिया उसकी शुद्धि करती है उसको नहलाती है वो जिस स्थान पर लेटता है उस स्थान को साफ करती है इसी प्रकार से ईश्वर भी जीवात्माओं के शरीर को साफ करता है जैसे माता ने बालक के शरीर को साफ करती है स्नान कराती है कैसे साफ करता है शोधन करता है शरीर के अंदर से मलमूत्र निकलता रहता है गंदगी निकलती रहती है पसीने के रूप में दूषित वायु के रूप में और इससे क्या है शरीर शुद्ध होता रहता है और यदि शरीर से गंदगी ना निकले तो रोगी हो जाएगा जिस निवास जिस स्थान पर प्राणी रहते हैं पक्षी कहाँ रहते हैं शेर के ऊपर गाय कहा रहती है गौशाला के अंदर मनुष्य कहाँ रहते हैं घर के अंदर जंगली प्राणी कहाँ रहते हैं जंगल के तो ईश्वर उस स्थान को सूर्य की किरणों से अथवा वायु से शुद्ध करता रहता है अथवा ऐसी व्यवस्था बनी हुई है कि जंगल के अंदर जो प्राणी है मलमूत्र आदि करते हैं वो भूमि के अंदर चला जाता है खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है ये सारी व्यवस्था बनी हुई है वो स्थान शुद्ध रहता है दुर्गंधित युक्त नहीं हुआ इस प्रकार से ईश्वर निवास स्थान को प्राणियों के शरीर को शुद्ध करता है फिर माताएं क्या करती हैं कि बालक को शुद्ध करके स्नान करा के फिर उसके पुराने कपड़ों को उतार के पहले पुराने पुराने कपड़े उतार दिए जाते हैं स्नान कराया जाता है फिर नए कपड़े पहनाए जाते हैं इसी प्रकार से ईश्वर भी जीवात्माओं के पुराने कपड़े को जीवात्माओं के कपड़े क्या है शरीर जब ये शरीर जीण शीर्ण हो जाता है पुराना हो जाता है काम का नहीं रहता तो इस शरीर को बदल कर ईश्वर उनको नया शरीर प्रदान करता है इस प्रकार से ईश्वर माता के रूप में काम का पिता घर के अंदर क्या करता है पिता घर की सारी व्यवस्थाएं करता है बालक की पढ़ाई की व्यवस्था करता है खर्चे की व्यवस्था करता है जब तक माता पिता घर के अंदर होते हैं, बालक को कोई कमाने की चिंता नहीं होती बस उसको पढ़ाई करनी है खेलना है कूदना है ये काम है उसको कोई पैसा नहीं कमाना और कोई चिंता नहीं है इसी प्रकार से ईश्वर ने इस संसार के अंदर हमारे लिए सारी व्यवस्थाएं कर रखी है हमको दिन उत्पन्न करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता रात्रि उत्पन्न करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता समय पर रितुएँ आती है समय पर दिन रात होते हैं और शरीर के अंदर जो हम भोजन कर लेते हैं भोजन भी करने के बाद वो ईश्वर की व्यवस्था से अपने आप वो पचता रहता है ये सारी व्यवस्थाएँ ईश्वर ने इस सृष्टि के अंदर विद्वान उत्पन्न किए उन विद्वानों के माध्यम से हमें शिक्षा की प्राप्ति होती है विद्या की प्राप्ति होती है इस रूप में ईश्वर सारी व्यवस्थाएं हमें दे रखी है ईश्वर ने हमें जैसे बालक घर के अंदर रहते हैं पिता का घर होता है वहाँ पर खाते पीते हैं सोते हैं इसी प्रकार से हम ईश्वर की धरती के ऊपर रह रहे हैं खा रहे हैं पी रहे हैं सो रहे हैं विश्राम कर रहे हैं खाने पीने के लिए ईश्वर ने सभी औषधियाँ वनस्पतियाँ उत्पन्न कर रखी है माता पिता अपने बालक को अच्छी बातों का उपदेश करते हैं बुराइयों से बचाते हैं इसी प्रकार से ईश्वर ने भी मनुष्यों को अच्छाइयों में लगाने के लिए और बुराइयों से हटाने के लिए उपदेश कर रखा है किसके माध्यम से वेद के माध्यम महाभारत के अंदर यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद आता है तो उसमें यक्ष युधिष्ठिर जी से प्रश्न पूछते हैं कि भूमि से बड़ा कौन है भूमि से गुरुतर कौन है भूमि से बड़ा कौन है और आकाश से ऊंचा कौन है तो इसका उत्तर युगिष्ठ जी देते हैं कि भूमि से बड़ा माता और आकाश से ऊंचा पिता भूमि को भी माता कहा जाता है अथर्वेद के अंदर एक भूमि शुक्ल है उसके अंदर भूमि को माता कहा गया है भूमि माता पुत्रो अहम पृथ्व्या भूमि माता है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ और ऋग्वेद के अंदर भी माता के समान भूमि को कहा गया है और भूमि के समान माता को कहा गया है भूमि को माता क्यों कहा जाता है माता शब्द मांग निर्माण धातु से बना है तो भू जो भूमि है वो प्राणियों के शरीर का निर्माण करती है प्राणियों के शरीर के लिए जो आवश्यक मौलिक तत्व हैं उन मौलिक तत्वों का निर्माण भूमि के माध्यम से होता है भूमि से अन्न उत्पन्न हो भूमि से औषधियाँ उत्पन्न होती है औषधियों से अन्न उत्पन्न होता है अन्न से वीर्य उत्पन्न होता है और वीर्य से शरीर उत्पन्न होता है और माता को भूमि से भी बड़ा कहा गया है अर्थात माताएँ बालक की उत्पत्ति में बालक के शरीर की वृद्धि में जितना कष्ट सहन करती हैं स्वयं कष्ट में रहते हुए बालक को सुविधा प्रदान करती हैं इस कारण से वो पृथ्वी से भी बढ़े और पिता का भाव कैसा होता एक उदाहरण दिया जाता है कि पिता का पुत्र के प्रति कैसा भाव है और उस भाव के माध्यम से हम ये विचार करें कि ईश्वर का जीवात्माओं के प्रति कैसा भाव है एक मजदूर था वो मकान के बनाने का कार्य करता था उसने अपने पुत्र को भी मकान बनाना सिखा दिया तो दोनों मिलकर मकान बनाने का कार्य करने लगे पहले वो कच्चे मकान में रहते थे मिट्टी आदि का मकान होगा फिर जब उनके पास कुछ पूंजी एकत्रित हो गई तो उन्होंने पक्का मकान बनाने का विचार किया पक्का मकान बनाने लगे तो एक दिन दोनों पिता और पुत्र मकान बनाने का काम कर रहे थे उसमें लगे हुए थे दोपहर हो गई भोजन का समय हो गया पिता ने पुत्र से कहा कि भोजन का समय हो गया है दोपहर भी हो गई है धूप काफी तेज है चलो भोजन कर लेते हैं स्नान स्नान करके भोजन करके कुछ विश्राम कर लेते हैं फिर जब धूप कुछ कम होगी फिर काम प्रारंभ करेंगे तो पुत्र ने कहा कि आप पिताजी स्नान कीजिए भोजन कीजिए मैं अभी कुछ काम करके आऊंगा थोड़ा काम है थोड़ा काम करके फिर मैं आता तो पिता चले गए उन्होंने स्नान कर लिया भोजन कर लिया परंतु फिर भी पुत्र नहीं आया। तो पिता की जो भावनाएं होती है वो फिर पुत्र के पास गए उनको निवेदन किया दोबारा कि चलो धूप तेज हो रही है वो पुत्र पसीने में लथपथ हो रहा था भूखा था पिता से कैसे सहम हो सकता है बार बार निवेदन किया कि चलो विश्राम कर स्नान कर लो भोजन कर लो विश्राम कर लो फिर शाम को काम करेंगे मिलकर दोनों लेकिन पुत्र यही कहता रहा कि अभी थोड़ा सा और कर लेता हूं अभी आता हूं थोड़ा सा और कर लेता हूं अभी आता हूं अब पिता क्या करे तो पिता के दिमाग में एक युक्ति आई वो पुरानी कोठी के अंदर गया और उस युवा पुत्र का जो छोटा लड़का था उसको गोद में उठाकर बाहर लाकर धूप में खड़ा हो गया अब जब उसके बेटे का ध्यान पिता की ओर गया तो पिता को पुत, अपने पुत्र के साथ देखते ही उसने तुरंत काम बंद कर दिया और पिताजी को कहा कि आप इस छोटे बालक को धूप में लेकर क्यों खड़े हैं? इसको अंदर कमरे के अंदर पंखे के नीचे सुलाइए। तो पिता ने कहा कि जब तक मेरा बेटा धूप में रहेगा तब तक तुम्हारा बेटा भी धूप के अंदर रहेगा तो ये क्या होती है पिता की भावना पिता ये चाहता है कि पुत्र को कष्ट ना हो इसी प्रकार से स्वयं कष्ट उठाकर भी माता पिता अपने बच्चे को सुख प्रदान करना चाहते हैं। लौकिक माता पिता तो अपने बालक का अहित भी चाहते हैं, उनको मार भी देते हैं, घर से भी निकाल देते हैं मोह के कारण राग के कारण उनको दूर पढ़ने के लिए भी जाने नहीं देते लेकिन ईश्वर ऐसा नहीं, ईश्वर तो सदा जीवात्माओं का हित चाहता है उन्नति चाहता है ये चाहता है कि जीवात्माएं संसार के अंदर उन्नति करते हुए स्थायी सुख को प्राप्त करके फिर मोक्ष के आनंद को प्राप्त कर माताएं पिता छोटे बालक को रोकते हैं कोई छोटा बालक है अनजान है अबोध है अग्नि के पास जा रहा है पता नहीं वो अग्नि के अंदर हाथ डालकर जला ना दे तो क्या करते हैं उसको वहाँ से हटाते हैं इसी प्रकार से ईश्वर भी हमें हर समय बुरे कार्यों से हटने के लिए और अच्छे कार्यों में प्रेरित करने के लिए अंदर से भैल लज्जा शंका उत्पन्न करता है माता पिता इतना नहीं टोकते हर समय उतना साथ नहीं रहते लेकिन ईश्वर तो हर समय हमारे साथ रहता है और भय अच्छा क्षण उत्पन्न करता है तो जितने हितैषी लौकिक माता पिता होते हैं उससे कई गुना अधिक हितैषी हमारे परम पिता परमेश्वर हैं। तो इस प्रकार विचार करने से ईश्वर पिता के रूप में कैसा है माता के रूप में कैसा है ये भाव हमारे अंदर उत्पन्न होता है और जब हम जब करते हैं ईश्वर को पिता के रूप में पुकारते हैं माता के रूप में पुकारते हैं और ये भाव ये विचार साथ में आता है तो ईश्वर के प्रति श्रद्धा प्रेम की भावनाएं उमड़ती है ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता तो ये हमें अलग से बैठकर ईश्वर हमारे माता पिता है बार बार इसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए निश्चय करना चाहिए जिससे कि हमें ईश्वर के माता पिता स्वरूप तो के ऊपर दीर्घ विश्वास हो जाए और व्यवहार काल में भी हम ईश्वर को माता पिता के रूप में देते तो ध्यान के काल में हम कोई ना कोई संबंध ईश्वर के साथ बनाए माता का अथवा पिता का अथवा गुरु का तो उस संबंध को बनाए रखते हुए हम मंत्र का प्रयोग करें अब ध्यान करेंगे आसन लगा लीजिए कमर गर्दन सीधी रहेगी और शरीर को शिथिल कर विचार से शिथिल कर दें कि अब मैं शरीर के सभी अंग प्रत्यंगों को शिथिल करता हूं किसी अंग प्रत्यंग में कोई तनाव ना रहे मस्तिष्क भी हमारा खुला रहे तनाव रहित रहे नेत्रों में भी कोई तनाव ना रहे हाथ पैर में भी कोई तनाव ना रहे इससे शरीर के अंग प्रत्यंगों को विश्राम मिलता है बैठने का सामर्थ्य क्षमता बढ़ती है कुछ काल के लिए प्राणायाम करेंगे शरीर को स्थिर और शिथिल रखते हैं बहुत तो ही धीरे धीरे सुखपूर्वक पूर्वक प्रयत्न को शिथिल रखते हुए श्वास को बाहर फेंकेंगे मन में ओम का जब करते रहें। प्राणायाम करते समय कोई कष्ट नहीं होना चाहिए भार नहीं लगना चाहिए सरलता से सहजता से प्राणायाम कोई आवाज भी ना आए, आवाज आ रही है इसका मतलब बल कुछ अधिक लगाया जा रहा है जैसे हम सामान्य रूप से श्वास प्रश्वास लेते हैं किसी को पता नहीं लगता ऐसे ही प्राणायाम करना चाहिए हमारी वृत्तिया अंतर्मुख हो संसार से हमारा मन हटकर ईश्वर की ओर लगे इसके लिए कुछ बिंदुओं के ऊपर संक्षेप में विचार कर लेते हैं मनुष्य शरीर की एक ऐसा साधन है मनुष्य जीवन ही एक ऐसा अवसर है जिसमें हम इस संसार अथाह दुख सागर से पृथक हो सकते हैं। इसलिए इस अवसर का लाभ उठाते हुए हमें पूर्ण दोषार करना चाहिए दूसरी यूनियो में ये अवसर उपलब्ध नहीं है और उसका साधन है ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना ईश्वर का ध्यान और भी अनेक साधन हैं। ये भी अनिवार्य आवश्यक साधन है क्योंकि इनके माध्यम से हमारे अंदर जीवात्मा के अंदर अनेक विशेषताएं उत्पन्न होती है उसका ज्ञान विज्ञान बढ़ता है ईश्वर संपूर्ण सृष्टि के स्वामी है संसार में सभी पदार्थ सभी ज्ञान विज्ञान सब कुछ ईश्वर का है जीवात्माओं का ईश्वर संसार में कुछ भी नहीं है वो ईश्वर के दिए हुए साधनों का ज्ञान विज्ञान का सामर्थ्य बकरियों का ईश्वर सर्व्यापक है अनंत हैं ये सारी सृष्टि जो ईश्वर के सामने एक परमाणु के तुल्य भी नहीं है ईश्वर में डूबी हुई है ईश्वर इस सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ के बाहर भी कर निरंतर व्याप्त हो रहे हैं ईश्वर हम सब जीवन के अनादि वास्तविक माता पिता इस समय यहीं हमारे साथ उपस्थित हैं हम सब ईश्वर के अंदर बैठे हुए हैं ईश्वर अपनी शक्तियों से हमें जान रहे हैं संसार के पदार्थ संसार के सुख हमारे साथ नहीं है क्योंकि संसार का बड़े से बड़ा ऐश्वर्य हमें तृप्त नहीं कर सकता यदि हमने धर्म का सत्य का आचरण नहीं किया विद्या की प्राप्ति नहीं की तो संसार का ऐश्वर्य प्राप्त करने के बाद भी जीवात्मा खाली का खाली रहता है संसार अनित्य है संसार के सुख क्षण है मैं जीवात्मा अनुरूप निराकार नित्य हूँ अविनाशी हूँ नातिकाल से मेरी सत्ता है अनंत काल तक रहेगी इस सृष्टि से पहले असंख्य सृष्टिया हुई उस समय भी मैं जीवात्मा विषयमान था आगे भी अनंत सृष्टिया होगी उनमें तो भी मेरा अस्तित्व रहेगा मेरा कभी विनाश नहीं होता और मैं स्थाई सुख चाहता हूँ क्योंकि तो मैं नित्य हूँ मैं क्षणिक सुख नहीं चाहता और वो स्थाई सुख ईश्वर की उपासना से ईश्वर से ही प्राप्त हो सकता है अब एक नियम बनाएंगे कि अब इस समय संध्या उपासना के काल में ईश्वर संबंधित विचारों को ही उठाना है दूसरे विचारों को नहीं गायत्री मंत्र के माध्यम से ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे मंत्रों का अर्थ भावना ईश्वर परिणाम की स्थिति सब बनाने का प्रयास करेंगे शन oh, दे का उच्चारण करते समय ही साथ साथ में ये भावना बनाने का अभ्यास करना चाहिए कि ये सभी अंग प्रत्यंग ईश्वर के हैं ईश्वर ने हमें साधन के रूप में दिए हैं और ईश्वर का आदेश है कि इन अंगों को दृढ़ बनाओ स्वस्थ बनाओ और यदि हम ऐसा बनाते हैं तो ईश्वर के प्रिय बनेंगे ईश्वर हमें अच्छा माने तु शरीर के सभी अंग प्रत्यंगों को हमने ईश्वर की आज्ञा के अनुसार चलाने का व्यवहार में पुरुषार्थ किया पवित्र आचरण का पुरुषार्थ किया ज्ञानेन्द्रियों से कर्मेंद्रियों से मन से बुद्धि से हमें सफलता पूर्ण रूप से नहीं मिली इसलिए हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये कर्मेश्वर हमने पुरुषार्थ किया है आप भी सहायता कीजिए विज्ञान दीजिए जिससे कि हम निरंतर इन साधनों से ज्ञानियों से कर्मेंद्रियों से अच्छा आचरण अच्छा करें आपके अनुकूल इनको हम चला सकें कुछ काल के लिए प्राणायाम करेंगे मन में प्राणायाम अंतों का जब अगमर्षण मंत्रों के माध्यम से ईश्वर को हम बलशाली शक्तिशाली सर्वशक्तिमान के रूप में अनुभव करेंगे ईश्वर बलवान भी हैं न्यायधीश भी हैं ईश्वर की न्याय व्यवस्था से कोई बच नहीं सकता यदि हमने ईश्वर के साथ विरोध किया पाप कर्मों के विचार भी किए तो ईश्वर की दृष्टि में हम एक तो अच्छे नहीं माने जाएंगे और ईश्वर की ओर से हमें बड़े बड़े दुख प्राप्त होंगे हमें ईश्वर की ओर से दंड मिलेगा दूसरी योनियों में हमें बहुत काल तक पड़े रहना पड़ेगा और मनुष्य योनि में भी बड़े दुख रूप जन्मों को हम प्राप्त करेंगे इस रूप में ईश्वर के सामर्थ्य का अनुभव हम सृष्टिक्रम के माध्यम से करेंगे और इस मंत्रों के माध्यम से ईश्वर के सामर्थ्य का प्रभाव हमारे ऊपर इतना पड़े कि हम व्यवहार काल में ईश्वर को अपने समीप न्यायकारी के रूप में अनुभव करते हुए कोई पाप का विचार या धर्म का विचार भी उत्पन्न न होता है तोयता त्य जायत तता समुद्र वेद विद्यातम सत्यम कार्य जगत वेद विद्या ईश्वर के सामर्थ्य से प्रकट हुई ये संपूर्ण जगत माता से लेकर लोग लोकांतर पर्यंत जितना भी सूक्ष्म और स्थूल रूप में है प्रत्यक्ष और परोक्ष है ये सारा ईश्वर के सामर्थ्य से ज्ञान सामर्थ्य से उत्पन्न हुआ है पढ़ले के काल में ईश्वर इस सृष्टि को तोड़ फोड़ कर प्रकृति में लीन कर लेते हैं और ये जो बड़ा समुद्र है पृथ्वी समुद्र इसको भी ईश्वर ने उत्पन्न किया है और जो अंतरिक्षस्थ समुद्र है जो अंतरिक्षस्थ जल है जो एक विशाल समुद्र के रूप में कहा जाता है वो भी ईश्वर की व्यवस्था से उत्पन्न किया है तो अनादिकाल से ईश्वर इस प्रकार से सृष्टियों को समुद्रों को उत्पन्न करते आ रहे हैं और उनका पर्ण करते आ रहे हैं समुद्रा दर्णी समय दध विश्व मिश तो वशी सूर्या चंद्र मधु धाता यथा पूर्व कल्पय दिव चर्थिवी चन्धोष मंत्र को बोलने के बाद कुछ देर रुकना चाहिए और उस काल में मंत्र के प्रारंभ से लेकर अंत तक जो विचार है भाव है उनको मस्तिष्क के अंदर एक बार लाना चाहिए जिससे कि मंत्रों के अर्थों का संस्कार हमारे ऊपर अच्छी प्रकार से पड़ जाए नहीं तो एक मंत्र के बाद दूसरा मंत्र लगातार बोलते रहेंगे तो पहले वाले मंत्र के अर्थों का जो भावनाओं का जो संस्कार करना चाहिए वो इतना स्पष्ट नहीं है ओ शनो देवी रिष् आपो भवंतु पीत संयो सवंतु न कई बार ऐसा होता है मंत्र बोलते समय कई शब्दों के अर्थ छूट जाते हैं कई भावनाएं छूट जाती है तो मंत्र बोलने के पश्चात कुछ देर रुककर एक बार जब हम फिर से आवृत्ति कर लेंगे तो छूटे हुए अर्थ छूटी हुई भावनाएं आ जाने से कोई कमी नहीं रहेगी पूर्णता की प्राप्ति होगी अब मनसा परिक्रमा मंत्रों के माध्यम से ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे सभी दिशाओं में ईश्वर दूर दूर तक अनंत तक व्यापक है सभी दिशाओं में जितने पदार्थ हैं उन उन सबको ईश्वर ने उत्पन्न किया है उनकी रक्षा ईश्वर कर रहे हैं उनके बाहर भीतर निरंतर ईश्वर क्रोधप्रोत हो रहे हैं ऐसा विचार करते करते हमारा मन ईश्वर में ही स्थित हो जाएगा ईश्वर का प्रभाव ठीक पड़ेगा पदार्थों का प्रभाव कम हो जाएगा और ईश्वर के गुण और रचे हुए पदार्थ जो कि ईशु हैं बाण हैं वो श्रेष्ठों की रक्षा करने वाले हैं दुष्टों का संताप करने वाले हैं यदि हम ईश्वर के पदार्थों से हम अपनी रक्षाएं चाहते हैं तो हम ईश्वर के अनुकूल चलें ईश्वर के आदेशों का पालन करें ईश्वर के गुणों को गुणों के लिए ईश्वर के जो दिव्य गुण हैं जो हमारी रक्षाएँ कर रहे हैं दुष्टों को जो संताप दे रहे हैं जैसे ईश्वर का न्यायकारी गुण है वो श्रेष्ठों की रक्षा करता है श्रेष्ठों का सम्मान करता है उनको सुख सुविधाएँ देता है और दुष्टों को वो पीड़ित करता है कष्ट देता है ये न्यायकारी गुण श्रेष्ठों की रक्षा करने वाला है दुष्टों को संताप देना वाला है ऐसे ही और गुणों के विषय में विचार करना चाहिए इसी प्रकार से ईश्वर सृष्टि के पदार्थों के माध्यम से हमारी रक्षाएं कर रहे हैं इन रक्षाओं के लिए ईश्वर को हम धन्यवाद दें धन्यवाद देने से हमें हृदय में प्रसन्नता होती है जब हम किसी के उपकार को स्वीकार करते हैं तो उससे हमारा हृदय प्रसन्न हो जाता है मन प्रसन्न हो जाता है और जिसके प्रति हम कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं उसकी दृष्टि में भी हम अच्छे अच्छे माने मान जाते हैं और उससे ईश्वर की भी कृपा होती है और ईश्वर की कृपा से सहायता से हमारे पुरुषार्थ से कठिन से कठिन कार्य भी सरलता से सिद्ध हो जाते हैं। ईश्वर से ये प्रार्थना करेंगे इन मंत्रों के माध्यम से कि ये परमेश्वर हमें ऐसा सामर्थ्य दीजिए जिससे कि हम आपके दिव्य गुणों को धारण कर सकें आपके दिए दिव्य पदार्थों का सदुपयोग करें दुरुपयोग न करें तथा जो हमसे द्वेष करता है जो हमारी हानि करना चाहता है हमारी हानि कर रहा है तो हमारा शत्रु है अथवा जिसको हम अच्छा नहीं मानते जो हमारे अनुकूल नहीं चलता आप हमें ऐसा सामर्थ्य दीजिए जिससे कि हम उसके प्रति मन में कोई गैर भाव उत्पन्न नावनाओं के साथ धन्यवादों के साथ प्रार्थनाओं के साथ भंशा कर मंत्रों का प्रयोग करें ओ प्राची निग्निराधिपति रिशो रक्षिता दृष के व्यो नमो अधिपति भ्यो नम रक्षित नम्यों नम भ्यों वेष्टि व्यय तिस्म वो दक्षिण दिगिंद्रोधिपतिरश्चिराशि रक्षिता शिथ यो नम यो नमेस्ोष्मा व्यय धीस्मस्त वो जं तद प्रतीचिदिवोधिपतिशिता नमः दिशमस्तं जेद उदी चे दिखो मधिपति स्वजो रक्षिश भ्यों नमिपति्यो नम भ्यो रक्षित्रिभ्यों नमश नम ऐसु योस्मा वरस्त वोजंगे तम धुवाचि विषुरधिपति कर्मा शी रक्षिता शे नमो धिपति्यो नम रक्षितो नम शिव्यों नम तेब्यस्त योष्मे दू बृहत्पतिरिपतिषिद्रो रक्षिता नमो वर्ष निषवाधिपति्यो नक्षि नमाषु्यो नमे जोस्म वेष्टि व्रीम संब आदित्य ईषवः अन्नम ईषवाहा शनि ऋषभ ये पदार्थ जड़ हैं ये हमें क्या संताप देंगे कष्ट देंगे जड़ पदार्थों में ज्ञान तो होता नहीं पितर ईश्व ये तो चेतन है ये तो हमें चलो कष्ट दे सकते हैं संताप दे सकते हैं राजा है जो डाकुओं को दंड देता है लेकिन ये जड़ पदार्थ हमें क्या संताप देंगे तो यहाँ पर इसका तात्पर्य है कि ईश्वर की आज्ञा का पालन ना करने से मनुष्य के अंदर उल्टी बुद्धि उत्पन्न हो जाती है अज्ञान अविवेक उत्पन्न हो जाता है जिससे कि वो इन पदार्थों से लाभ उठाने के बजाय हानि उठा लेता है अधिक भोजन का सेवन कर लेता है अहितकारी भोजन का सेवन कर लेता है तो ऐसा करने पर वो जो अन्न है वो जो भोजन है वो उसको पीड़ित करता है उसके शरीर के अंदर लोगों उत्पन्न कर देता है इसी प्रकार से और जितने भी जड़ पदार्थ हैं उनके विषय में हमें समझ लेना चाहिए यदि हम ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे विद्या की प्राप्ति नहीं करेंगे धर्म का आचरण नहीं करेंगे तो इन पदार्थों से हम लाभ नहीं उठा पाएंगे अभी तो हानि उठा लेंगे हानि कर लेंगे इसलिए ये हमारी रक्षाएं करें ये आवश्यक है कि हमारे पास विद्या भी हो और सत्य आचरण भी हो धर्म के दस लक्षणों में एक लक्षण है विद्या विद्या को भी धर्म के अंतर्गत लिया गया है यदि धर्म भी होगा विद्या भी होगी और उसका हम प्रयोग करेंगे विद्या का तो सृष्टि के पदार्थ हमें रक्षा करेंगे हमें सुख देंगे सभी दिशाओं में हमने ईश्वर का विचार कर लिया अब हमारे समीप भी ईश्वर है आत्मा के अंदर बाहर भी ईश्वर व्याप्त हो रहे हैं ऐसा जानते हुए अनुभव करते हुए उपस्थान मंत्रों के माध्यम से अत्यंत श्रद्धा पूर्वक प्रेम से हुए ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना ओम करतेम तस्तरी सूर्यमगन् ज्योतिम्यंतवेदे दिव सृष्टि के पदार्थ और वेद ईश्वर को जनाते हैं ईश्वर की महिमा का वर्णन करते हैं सृष्टि को देखकर भी हमें ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों का पता लगता है ईश्वर बड़े दयालु हैं, न्यायकारी हैं, क्रोधकारी हैं और वेद को पढ़कर भी हमें ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों का पता लगता है ईश्वर की विद्याओं का ज्ञान विज्ञान का पता लगता है तो ये सब जानने के पश्चात हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं त्रिष्य विश्वास वूर्यम ये परमेश्वर आप जड़ और चेतन जगत के जीवन के आधार हैं आपसे विनती है प्रार्थना है, है। कि मोक्ष प्राप्ति के लिए जो आवश्यक विद्याएं हैं अनिवार्य विद्याएं हैं आपके पास तो अनंत विद्याएं हैं उन मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक विद्याओं को आप हमें प्रदान किए मुदातनेुर्षुन सामने आवा पृथिवी अंतरक्ष जगत स्तुष स्वा देवादात ईश्वर देवों के हृदय में प्रकट होते हैं हम भी देव बने जितेन्द्रिय बने मन इंद्रियों को वश में करने वाले बने तब ईश्वर की ओर से हमारा हित होगा नहीं तो हित नहीं होगा ये प्रेरणा हमें इस अंश से लेनी चाहिए पशेम शरद शत जीवेम शरद शत शिणुयाम शरद चार मंत्रों को शुरू से लेकर अंत तक एक बार सिंहवलोकन कर लेंगे सारा भाव आ जाए कोई भाव छूटे नहीं यो यो चोदया दयाधे भगवयान चकोपा कर्मण धर्म काम सच सिद्धिर्भवन हो नम शंभवाय च मयो भवाय च नम शंकर मयस्कराय चम शिवायराय चिश सर्वे नमः सब तो साधा